चार भाई एक वक्त का किस्सा है एक छोटे से गांव में एक मछेरा अपने चार बेटों के साथ रहता था उसके बेटों के नाम थे रॉब कोल एलेक्स और हैरी मछेरा غربत में रहता था मछली बेचना ही उसी कमाई का एक अहम जरिया था और वो इतना ही कमा पाता कि बस अपने खानदान को खिला सके उसके पास अपने बेटों को देने के लिए और कुछ नहीं था। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों सुनो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अब तुम बड़े हो गए हो, तो तुम्हें दुनिया से बाहर निकलना होगा, कोई पेशा इक्तयार करना होगा और अपनी किस्मत आजमानी होगी। लेकिन � तुम्हे जाना होगा इस बात को समझने के लिए कि तुम किस काम के काबिल हो लेकिन अबबा हम कभी भी अपने बलबूते दुनिया में बाहर नहीं गए मेरे बच्चे कुछ भी खराब नहीं होगा मैं नहीं चाहता कि तुम एक मछवारे की जिंदगी बसर करो देखो इस काम से तुम ज्यादा नहीं कमा पाओगे जाओ और ज्यादा मुनाफे वाले पेशे की तलाश करो ठीक है अबबा अगर यही आपकी ख्वाहिश है तो हम यकीनन जाएंगे अब्बा हम जाएंगे। चारों भाइयों ने अपने वालिद को अलविदा कहा और निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद, उन्हीं चार रास्ते दिखाई दिए जो अलग-अलग मंजिलों की तरफ जाते थे। रॉब ने अपने भाइयों से कहा, मेरे ख्याल से हम में से हर एक को इन से एक रास्ता चुन लेना चाहिए और एक बार फिर हम चा� चारों भाई अलग-अलग रास्तों पर निकल पड़े। रॉब को रास्ते में इंसान मिला। मेरे भाई, ये तो अंधी गली है। तुम कहां जा रहे हो? मैं कोई पेशा सिखना चाहता हूँ, किसी भी तरह का जो मुझे रोजी रोटी कमाने के काबिल बना सके। तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शातिर चोर बना दूँगा। मैं आजाद होकर रहना चाहता हूँ। मैं जेल में नहीं जाना चाहता। देखो भाई, तुमसे जेल जाने को कौन कह रहा है? बस चोरी फन सीखो और फिर उसे भलाई के कामों में इस्तेमाल करो। रॉब उसकी उस बात पर राजी हो गया। उसने सोचा कि कोई पेशी को सीखने में कोई बुराई नहीं है, तो वो उस आदमी के साथ चल उसने उसे इस फन में इतना माहिर बना दिया कि रॉब कुछ भी चाहता तो वो उसे आसानी से चुरा सकता था बिना किसी को इसका इल्म हुए। चलते चलते-चलते कोल एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक दरिया बह रहा था और उस इलाके में सिर्फ एक ही घर था और मीलों तक आसपास कुछ नहीं था। उसने दरिया के किनारे एक शख्स को میرے بھائی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس مشین سے تم آسانگی سے وہ چیزیں دیکھ سکتے ہو جو بہت دور ہیں۔ یہ جو چیز ہے اسے کہتے ہیں دوربین۔ یہ تو بہت دلچسپ چیز لگتی ہے۔ آپ مجھے سکھائیں گے اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو میں یقیناً تمہیں سکھاؤں گا۔ کول اس شخص کے ساتھ رہنے لگا۔ اس شخص نے اسے دوربین استعمال کرنے کا فن سکھایا۔ कुछ महीनों में कोल उसमें माहिर हो गया। तुमने बहुत अच्छे से सिखा है। इसलिए यदि तुम जाना चाहते हो तो जाने के लिए आजाद हो। हाँ, एक पूरा साल गुजर चुका है। अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, ये दूरबीन अपने साथ ले जाओ। इसके साथ तुम कोई भी चीज देख सकोगे, वो चाहे ज़मीन पर हो या आसमान प और शिकारी के साथ उसके घर में रहने लगा और उससे शिकार का हनन सीखने लगा। एलेक्स, बहुत दिन हो चुके हैं तुम यहाँ इस मैदान में मेरे साथ रियास कर रहे हो। आज हमें जंगल में रियास करना चाहिए। चलो देखते हैं कि तुम चलते हुए शिकार पर निशाना लगा सकते हो या नहीं। ही के दोनों जंगल में पहुँची तीर हिरन को लगा और उसने उसे मार किराया। एलेक्स चलो भी निशाना लगाओ। एलेक्स ने तीर उठाया और एक उड़ती हुई चिड़िया पर निशाना लगाया पर तीर चूक गया। एलेक्स तुम्हें अभी भी रियास की जरूरत है। आज के बाद हम रोजाना जंगल में रियास के लिए आएंगे। कैसा आप कहें? हर रोज शिकारी एल आखिरकार एलेक्स अपने शिकार पर निशाना लगाने में काबिल हो गया और उसका निशाना सुपता नहीं था। वो शिकार के फन में अब माहिर हो गया था। चम्मच एलेक्स, तुम्हारा निशाना पक्का हो गया है और तुमने इस फन का हर पहलू सीख लिया है। शुक्रिया भाई, आपने मेरी इतनी मदद की है कि सिर्फ आपके ही बदौल अब मैं घर जाना चाहता हूं ताकि मैं वहां जाकर अपने वालिद की मदद कर सकूं। यकीनन, तुम जा सकते हो और अपने साथ ये तीर कमान भी ले जाओ। ये तुम्हारे काम आएंगे। सबसे छोटा भाई हैरी एक गांव में पहुंचता है, जहां वह एक दर्जी से मिला। हैरी, कौन हो तुम और तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरा न और मैं आया हूँ ताकि मैं कोई पेशा सीख सकूँ। ही है, मुझे बताओ क्या तुम एक दर्जी बनने के खास हो? मैं तुम्हें ये हुनर सिखा सकता हूँ। बेशक क्यों नहीं? मैं जरूर सीखना चाहूँगा। हैरी दर्जी के घर में रहने लगा। अपने पूरे दिलों जान से दर्जी ने हैरी को सिलाई का होनर सिखाया। उसने ह जैसे कोई सुई में धागा कैसे डाले कैसी कोई सिलाई से पहले कपड़े को पकड़े وہ उसे हर चीज सिखाता है जैसे-जैसे वक्त गुजरता गया हैरी दर्जी का काम बखूबी सीख गया दर्जी हैरी की मेहनत और वफादारी से बहुत خوش था जब हैरी जाने लगा तो दर्जी ने उसे सुई और धागा दिया और उससे कहा मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं ये लो सुई और धागा तुम इसे ऊन की तरह नरम रखो और लोहे की तरह मजबूत फिर तुम कुछ भी कर सकते हो और जब तुम कपड़ा सियोगे तो उसमें लगे जोड़ को कोई भी नहीं देख सकेगा चारों भाई उसी जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने चार साल पहले मिलने का अहद किया था वहां से वो मिलकर वापस घर गए घर जाकर उन्होंने अपने वालिद को बताया कि उनमें से हर एक नी क्या-क्या सीखा है एक दिन वो अपने घर के सामने एक खदरखत के साए में अपने वालिद के साथ बैठे थे जब उनके वालिद ने कहा आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपने उस्मान में कितने माहिर हो जो तुमने सीखा है درخت के ऊपर एक घोंसला है मुझे बताओ कि उसमें कितने अंडे हैं है एकरब अब तुम मेरे लिए वो अंडे उस परिंदे के नीचे से निकाल कर लाओ जिन पर वो परिंदा सेने के लिए बैठी है पर परिंदे को इसका इल्म नहीं होना चाहिए। रॉब दरख्त पर चढ़ा और परिंदे की नजरों से छुपाकर वो अंडे चुरा लाया। वो इतना माहिर था कि परिंदे को इसका ज्ञान नहीं चला कि उसके नीचे से अंडे � मछहरी ने मेज की चारों कोनों पर वो अंडे रखी और अपने बेटे एलेक्स से कहा चारों अंडों को एक साथ एक तीर से दो भागों में काटो पर अंडों के अंदर बैठे चूजों को आंच नहीं आनी चाहिए एलेक्स ने अपना तीर निकाला और एक ही तीर से उसने अंडों को दो हिस्सों में बांट दिया ये देखकर मछेरा बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने बेटे हैरी से कहा अब और मुझे दिखाओ कि वो परिंदा इन अंडों में से अपने चूजे पैदा कर सकती है या नहीं। हैरी ने अपनी सुई निकाली और हर एक अंडे को सी दिया और फिर रॉब ने अंडों को वापस कोसले में रख दिया। परिंदे को इसका इल्म भी नहीं हुआ। बहुत खूब मेरे बच्चों, तुम सब ने पूरी मानदारी से चार सालों में ये का� कुछ दिनों के बाद ये खबर पूरी सल्तनत में फैल गई कि एक ड्रैगन ने शहजादी को अगवा कर लिया है। बादशाह ने ये ऐलान किया कि वो जो कोई भी शहजादी को ड्रैगन से छुड़ाकर लाएगा, उसे उसका हाथ निकाह में दिया जाएगा। मेरे बेटो, तुम्हें अपना होनर दिखाने के लिए ये नायाब मौका मिला है। जाओ कोल ने अपनी दूरबीन से देखा और कहा मैं देख सकता हूं कि शहजादी कहां है। ड्रैगन ने उसे एक जزीरे पर समंदर के बीचों बीच छिपाया हुआ है और वो बैठा है इसका पहरा देते हुए। फिर वो बाशा के पास गए और उनसे एक कष्टीक्या गुजारिश की ताकि वे उस जजीरे पर पहुंच सकें। बाशा ने एक जहाज दिया और वे चारों ड्रैगन पास ही सोया है और उसका सिर शहजादी की गोद में है। अगर ऐसा है तो मैं निशाना नहीं लगा सकता। मुमकिन है ये तीर शहजादी को लग सकता है। रुको, मैं शहजादी को चुरा लूँगा और उसे यहां ले आऊँगा। तुम कश्ती तैयार रखना। रॉब ने शहजादी को ड्रैगन से चुरा लिया, पर जब वो जाने व پون پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ ایلکس نے اپنی تیر سے اسے مار ڈالا پر جب پیادر پانی میں گرا اس کے گرنے کے زور سے پانی میں توفان آ گیا اور کشتی ٹوکڑے ٹوکڑے ہو گئی تو حیری نے اپنی سوئی نکالی اور ایک لمبا دھاگا لے کر کے تختوں کو سینے لگا اور ہی اتنی ساری تختیں ایک ساتھ سی دی گئی کہ وہ سب میں بیٹھ سکیں اور اس طرح تو شہز सही सलामत ले आए। जब वे बादशाह के पास पहुंचे, तो बादशाह ने उन्हें देखकर उनसे कहा, "तुम चारों आपस में ये फैसला करो कि शहजादी के साथ कौन निकाह करेगा।" जब उन्होंने ये सुना, तो ये चारों भाई आपस में लड़ने लगे। अगर मैं शहजादी को नहीं तलाशता, तो तुम तीनों ने क्या किया होता? इस अगर मैं शहजादी को ड्रैगन से छुड़ाकर नहीं लाता तो तुम तीनों ने क्या किया होता इसलिए शहजादी से मैं निकाह करूंगा यदि मैंने ड्रैगन को मारा नहीं होता तो यह बताओ क्या तुम तीनों शहजादी को लेकर उसके घर पहुंच सकते थे तो तुम उससे निकाह कैसे कर सकते हो उसका निकाह तो मेरे साथ ही होना चाहिए अगर मैंने नाव को नासिया होता तो तुम सब डूब गए होते इसलिए मैं ही शहजादी से निकाह करने की काबिल हूं چاروں بھائیوں کو لڑتی دیکھ کر بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے کوئی بھی شہزادی سے نکان نہیں کرے گا کیونکہ اس طرح کوئی بھی خوش نہیں رہ سکے گا بادشاہ نے اپنی آدھی سلطنت ان چاروں بھائیوں کو انام کے طور پر دی دی بھائیوں کو وہ سب ملا جو وہ چاہتے تھے اور اس طرح آخر میں مچھرے کو اپنی غربت سے نجات ملی اور وہ سب ہمیشہ راضی خوشی رہنے لگے کہانی ختم